महाभारत आश्वेधिक पर्व पंचष्ठीतमोध्याय ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शिव और उनके पार्षद आदि की पूजा करके युधिष्ठिर का उस धनराशि को खुदवाकर अपने साथ ले जाना ब्राह्मणावचु क्रियता मुपहारोद्य त्र्यंबक महात्मन धत्ोपहारम नृपते ततः स्वाथम यता ब्राह्मण बोले नरेश्वर अब आप परमात्मा भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइए पूजा चढ़ाने के बाद हमें अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए श्रुआ तो ब्राह्मणा नाम युधि गिरीश्यय उपहारम उपाह उन ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भगवान शंकर को विधि नैवेद्य अर्पण किया आज तर्पय्वाग्नि संस्कृत मंत्र सिद्धम चरम तथा तत्पश्चात उनके पुरोहित ने विधिपूर्वक संस्कार किए हुए घृत के द्वारा अग्निदेव को तृप्त करके मंत्रसिद्ध चारु तैयार किया और भेंट अर्पित करने के लिए वे देवता के समीप गए सगृहित सुमन मोद कह पाय सेनाथ मानसोपादलि सुमनोभिचित्राभालुच्चावचरपी दनेश्वर उन्होंने मंत्र पुत पुष्प लेकर मिठाई खीर फल के गुदे विचित्र पुष्प लावा अर्थात खिल तथा अन्य नाना प्रकार की वस्तुओं द्वारा उपहार समर्पित किया वेद ततः पश्चात् चकार अबिमोत्तम वेदों के पारंगत विद्वान्ोहित ने विधिपूर्वक देवता को अत्यंत प्रिय लगने वाले समस्त कर्म करके फिर भगवान शिव के पार्षदों को उत्तम बलि भेट पूजा चढ़ाई यक्षेन्द्रा कबेराय मणिभद्रा च क्षाणाम भूतापुत इसके बाद यक्ष राजकुबेर को मणिभद्र को अन्यान्यक्षों को और भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी फल के गोदे तथा तिल मिश्रित जल की अंजलिया निवेदन करके उनकी पूजा सम्पन्न की ओरम कुंभस प्रद्वा पुरुधा समुपात ब्राह्मणेभ्य सहस्राणी गवाम दत्वा तो भूमिपह नक्त चराण भूताबलिदा तदनंतर पुरोहित ने घड़ों में भात भरकर बलि अर्पित की इसके बाद भोपाल ने ब्राह्मणों को सहस्रो गौवें देकर निषाचरी भूतों को भी बलि भेंट की धूपगंध अनुद्धम तुम संतम ससुभे स्थान मतरथम देवदेव पार्थिव पृथ्वीनाथ देवादिदेव महादेव जी का वह स्थान धूपों की सुगंध से व्याप्त और फूलों से अलंकृत होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था कृपा तो रुद्रशह गण चर्वश यपुरत्न निधि प्रति भगवान शिव और उनके पार्षदों की सब प्रकार से पूजा करके महर्षि व्यास को आगे किए राजा युधिष्ठि उस स्थान को गए जहां वह रत्न एवं सुवर्ण की राशि संचित थी पूजय धनाध्यक्ष प्रणपत्याभिवाद्य सुमनोभवचिरापूपै कृशरेण चंखाद निधि सर्वान्धिपाला अर्चिघ्रांसिवाच्य सबीजवान् तुण्या घोषेण तेजसिता प्रीतिमा सुरुश्रेष्ठ खाणमास तह उन्होंने नाना प्रकार के विचित्र फूल मालपुआ तथा खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम अभिवादन किया तत्पश्चात उन्हें सामग्रियों से शंख आदि निधियों तथा समस्त निधिपालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की फिर उनसे स्वस्थिवाचन कराकर उन ब्राह्मणों के पुण्या घोष से तेजस्वी हुए शक्तिशाली कुरु श्रेष्ठ राजा युधिठिर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस धन को खुदवाने लगे ततः पत्रि सक बहूपा मनोहरमा भृंगाराणी कटाहाणि कलशान वर्धमान का बहुनीत विचित्राणी भाजनाड़ी सहस कुछ ही देर में अनेक प्रकार के विचित्र मनोरम एवं बहुसंख्यक सहस्रों स्वर्ण में पात्र निकाल आए निकल आए कठोते सुराही गढ़ुआ कड़ाह कलश तथा कटोरे सभी तरह के बर्तन उपलब्ध हुए उद्धार्यादा धर्मराज युधिष्ठि महान महांकर धर्मराज धर्मराजयुधिष्ठि ने उस समय उन सब बर्तनों को भूमि खोज कर निकलवाया उन्हें रखने के लिए बड़ी बड़ी संदुके लाई गई थी नम चजनम राजमनप वाहनम पांडुपुत्र से वाहनम तो विषा पते राजन एक एक संदूक में बंद किए हुए बर्तनों का बोझ आधा आधा भार होता था प्रज्ञानाथ उन सबको ढोने के लिए पुत्र युधिष्ठिर के वाहन भी वहाँ उपस्थित थे ष्टि रुष्ट शस्त्रणि शताया वाराणस महाराज सहस्रशत सम्माथाव तावदेव करेणव खराणां पुरुषाण च परिसंख्यान विद्यते महाराज साठ हजार ऊट एक करोड़ बीस लाख घोड़े एक लाख हाथी एक लाख रथ एक लाख छकड़े और उतने ही हथनियाँ थीं गधों और मनुष्यों को तो गिनती ही नहीं थी एक तक तद्भवत यदुद्युष्ठि षोदशाष्टौ चतशसहस भारलक्षण स्वादा तद्रव्यम पुण्यभ्यर्च पांडव महादेव प्रति युम नागा व्यं प्रतिपायभ्युघा पुरस्कृत पुरोहिम युधिषिर्व जितना धन खुदवाया था वह वोल करोड आठ लाख और चौबीस हजार भार स्वर्ण था उन्होंने उपरयुक्त सब वाहनों पर धन लदवाकर नंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया गोयुत गोयुत सभा ता पुरा भी मुखा वाह महती का वाहनों पर बोझ अधिक होने के कारण दो दो कोष पर बुकाम दे देते जाते थे द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई वह विशाल सेना उन कुरुश्रेष्ठ वीरों का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर उस धन को ले जा रही थी एति से महाभारती आश्वेदिकी परमढ़ अनुगीता परमढ़ि द्रव्या अध्यायः इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में द्रव्य का आनयन विषयक पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ